परमार्श प्रसंग एक सौ उन्नीस पहले पहले कर्म भी चाहिए और साधन भजन भी दोनों करना होगा मन में यह दृढ़ झारना रखो कि दोनों का ही उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति आदर्श ठीक न रहने से अनेक विपरीत और अशुभ भाव आज उठते हैं और कर्म में ही आदमी अपने को भूल जाता है सभी बातों में ऐसा ही होता है इसीलिए सदा सजग रहने की जरूरत है सदसद सद विचार करने की जरूरत है प्रार्थनाशील बने रहने की जरूरत है ऐसा होने पर ईश्वर की कृपा से ऐसी एक अवस्था आएगी जब साधन भजन और कर्म में कोई भेद ज्ञान नहीं रहेगा तब सभी साधन भजन हो उठेगा फिर भी कर्मियों को बीच बीच में कुछ दिन के लिए वैराग्य भाव का अवलंबन करके तीर्थ भ्रमण एकांत में साधन भजन और तपस्या करने की आवश्यकता है इससे शरीर मन सतेज और प्रफुल्ल होता है आत्म प्रत्यय और ईश्वर पर निर्भरता उत्पन्न होती है शक्ति संचय और पूर्ण भाव से चरित्र गठन होता है 120 इष्ट की पूजा दीक्षित मात्र सभी कर सकते हैं दीक्षा लेने से देह शुद्ध हो जाती है उन पर विश्वास रखकर उन्हें अपना आत्मी समझते हुए प्रेम पूर्वक पूजा करनी चाहिए पूजा में स्थिर होने पर मन सहज ही एकाग्र हो जाता है ध्यान भी जमता है और आनंदोपलब्धि भी होती है इच्छा के अनुसार उनको फूल चंदन और माला से सजाओ प्रेम की पूजा में कोई विधि निषेध नहीं तंत्र मंत्र मुद्रा यंत्र किसी की जरूरत नहीं केवल श्रद्धा विश्वास और प्रेम चाहिए पूजा के समय अनुभव करने की चेष्टा करो कि सत्य सत्य तुम्हारे इष्ट तुम्हारी पुष्पांजलि श्रद्धापूर्ण, अर्घ और निवेदन द्रव्यादि प्रेम पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं वह चाहे कितने ही मामूली वस्तु क्यों न हो प्रेम मिश्रित भोजन उनके पास बड़ा ही मधुर है उन्होंने दुर्योधन के निमंत्रण को लौटाकर विदुर के साकान बड़े संतोष से खाए थे जो कुछ भी खुद खाओ सब मन ही मन उन्हें निवेदित करके खाओ समझो वह सब उनकी ही का दान है प्रसाद इससे द्रव्य दोष कट जाएगा एक सेवा स्वाध्याय साधन सत्य और संयम यह पंच सकार उपासना सिद्ध लाभ का श्रेष्ठ उपाय है सदा प्रयत्न पूर्वक जितना हो सके इनका अनुष्ठान करते रहो